पहले तो विक्रांत को यही लगा था कि उस आदमी ने फैक्ट्री की जमीन में छलांग अध हैतने के बल्कि आगे भागते हुए फैक्ट्री के छत पर चढ़ने लगा ये फैक्ट्री की वर्कशॉप की छत थी जो कि सीमेंट की चादर से बनी हुई थी इस छत पर चढ़ने के बाद वो शख्स वहां से खड़े होकर विक्रांत को देखने लगा सीमेंट के चादर से बनी यह छत ढालू आकार की थी इस ढालू उम्र का शख्स विक्रांत को वहां से खड़े होकर देख रहा था मानो वो विक्रांत को अपने पास आने के लिए चैलेंज कर रहा था विक्रांत को इस आदमी की फुर्ती देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी भला इतना एक्टिव कैसे हो सकता है इतनी देर तक भागते रहने के बाद छत से नीचे कूदना और फिर दोबारा ही किसी सीढ़ी के दूसरे छत पर चढ़ना ये कोई मामूली काम नहीं था ऊपर से अभी भी उस आदमी की आंखों में थकान और डर का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था अभी भी मानो वो विक्रांत को अपने पास बुलाने के लिए ललकार रहा हो मानो वो विक्रांत से इशारों में कहना चाह रहा हो कि अगर हिम्मत है तो लगाव छलांग विक्रांत भला कैसे इस चैलेंज से अपना मुंह मोड़ सकता था उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर ये अधेड़ यहां से छलांग लगाकर जा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? विक्रांत पहले कुछ कदम पीछे हो गया। वो जंप मारने की तैयारी करने लगा लेकिन विक्रांत ने सोचा कि अगर वो पहले नीचे के लिए जंप मारेगा और फिर दोबारा से ऊपर वाले ढालू छत पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर उससे वक्त ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि वो अधेड़ तब तक वहां से भाग जाए इसलिए विक्रांत ने सीधे ही इस छत से उस अधेड़ के के पास तक जंप लगाने का सोचा। वो रन अप लेने के लिए तकरीबन पांच सात मीटर पीछे चला गया और फिर अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए उसने जंप लगा दिया विक्रांत का अंदाजा बिल्कुल सही था और वो बिल्कुल सटीक जगह पर लैंड करने वाला था लेकिन तभी अचानक से उसे अपने सामने लकड़ी की एक पलाई आती दिखी विक्रांत को समझ पाता कि इससे पहले ही उसके शरीर पर उस अधेड़ शख्स ने पूरी ताकत से लकड़ी की पलाई से हमला कर दिया पलाई से भिड़ते ही विक्रांत पीछे हो गया और डगमगाते हुए छत से नीचे गिरने लगा लेकिन विक्रांत पहले से ही ऐसी किसी सिचुएशन के लिए तैयार था उसने अपने अदृश्य शक्ति के टूल से तुरंत ही एवियेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया इस टूल की मदद से विक्रांत हवा में उड़ सकता था जैसे ही विक्रांत ने यह टूल एक्टिवेट किया उसके माइंड में इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम तैयार होकर दिखने लगा विक्रांत अपनी सुविधा के अनुसार इस सिस्टम को ऑपरेट करने लगा वो हवा में ही था तभी उसके एविएशन सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया वो हवा में तैरने लगा उसे इस एविएशन सिस्टम की स्पीड और दिशा तय करने का सिस्टम दिख रहा था विक्रांत इस एविएशन सिस्टम की मदद से तेजी से ऊपर जाने लगा वो मनीमन सोच रहा था कि जब वो अधेड़ इस तरह से उसे हवा में उड़ता हुआ देखेगा तो फिर वो दंग रह जाएगा इसी सोच के साथ विक्रांत फिर से ऊपर उसी ढालू छत के करीब पहुंच गया लेकिन विक्रांत को आश्चर्य तब हुआ जब उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया विक्रांत को हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी अचानक से गायब कहाँ हो गया इतनी जल्दी यह गायब कैसे हो गया विक्रांत फिर से सीमेंट की चादर की बनी उस ढालू छत पर पहुंच चुका था और वो इधर उधर नजर डालते हुए उस अधेड़ शख्स को खोज रहा था वो छत पर ही इधर उधर घूमते हुए उसे खोज रहा था तभी अचानक से उसे इस छत में एक होल नजर आया विक्रांत को लगा कि शायद हो सकता है कि वो अधेड़ इस होल से नीचे गिर गया हो विक्रांत भागता हुआ उस होल के पास पहुंचा वहां की स्थिति देखकर विक्रांत को आभास हुआ कि जब इस आदमी ने लकड़ी की पलाई उठाकर उसके ऊपर हमला किया था तभी हो सकता है कि पैर का अधिक जोर पड़ने से यह जर्जर छत टूट गया हो और फिर वो आदमी नीचे गिर गया हो विक्रांत ने उस होल के नीचे झांक कर देखा तो वहां जमीन पर वो आदमी घायल पड़ा हुआ था वहां जमीन पर पक्की फर्श बनी हुई थी ऐसे में जाहिर है कि अगर कोई इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो फिर उसकी जान बचना मुश्किल ही है कुछ सेकंड तक विक्रांत उस अधेड़ को जमीन पर गिरे हुए देखता रहा लेकिन उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी इससे विक्रांत को यकीन हो गया था कि अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी जमीन पर गिरते ही वो मर चुका था चार घंटे बाद काफी रात हो चुकी थी विक्रांत इस वक्त इस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था इन दोनों बहनों के एक्सीडेंट का केस अंधेरी पुली, अंधेरी पुलिस स्टेशन के न्यायिक क्षेत्र में आ रहा था क्योंकि विक्रांत इस घटना का साक्षी था और उसने इन दोनों बहनों के कातिल को भी पकड़ा था और विक्रांत के सामने ही उस अधेड़ शख्स की जान गई थी ऐसे में विक्रांत को अपना पूरा बयान दर्ज करवाने के लिए इस, इस तो पनवेल ब्रांच का भी ट्रांसफर होकर आया हुआ था उसका नाम आकाश शर्मा था यह ऑफिसर नैना के साथ पनवेल ब्रांच पर काम करता था वहां पर जब विक्रांत एक बार गया हुआ था और जब उसकी नैना के साथ फाइट चल रही थी तब भी ये ऑफिसर वहां पर मौजूद था पहले तो ये नैना की ही तरह इसके साथ द्वेष रखता था लेकिन फिर जब बाद में उसे विक्रांत के काम करने के तरीके और उसकी स्ट्रेंथ का पता चला तब वो भी विक्रांत का काफी सम्मान करने लगा था विक्रांत सर ये लीजिए आकाश ने विक्रांत के आगे खाने का पैकेट बढ़ाते हुए कहा आप आराम से खाइए अभी हमारी बात सर से हुई है जहां तक है कि आपको अभी थोड़ी देर में ही फ्री कर दिया जाएगा अब देखिए सर आप तो पुलिस का रूल जानते ही हैं अब अगर आगे कुछ जरूरत हो तो फिर आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा हम्म हम्म आकाश ने गहरी सांस छोड़ी और फिर खाने के पैकेट को टेबल पर रखकर खुद भी उसी टेबल पर बैठ गया इसके बाद उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा साला गजब का संयोग है जिस आदमी ने दोनों बहनों को बिल्डिंग से धक्का देकर मारा वो खुद भी थोड़ी ही देर बाद छत से गिर मर गया विक्रांत सर आपने सच में हमारा काम बहुत आसान कर दिया अगर आपने इस कातल को पकड़ा ना होता तो शायद हम कभी इसके बारे में कुछ जान ही ना पाते विक्रांत ने आकाश की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया घूट पानी पिया विक्रांत इस वक्त काफी सदमे में था उसने आज एक घंटे के भीतर ही तीन तीन लोगों की जान जाते देख ली थी इस वजह से थोड़ा परेशान था लेकिन उसे ज्यादा सदमा इस बात से लगा था जो दोनों बहनें मरी थी उनसे विक्रांत अभी कुछ दिन पहले ही मिला था ऐसे में विक्रांत को लग रहा था शायद अगर उसने उस दिन उन दोनों बहनों के बारे में पड़ताल करनी शुरू कर दी होती तो आज ये जिंदा होती वो इतना दुखी था कि आकाश की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था अच्छा आपको पता है सर वो आदमी भी पुलिस वाला था हमने रिकॉर्ड चेक किया है विक्रांत ने अपना सिर ऊपर किया अभी तक तो विक्रांत को यही लग रहा था कि ये आदमी कोई प्रोफेशनल किलर है उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कोई पुलिस वाला हो सकता है विक्रांत का रिएक्शन देखकर आकाश उसके बगल में पड़ी कुर्सी को खींचकर बैठ गया फिर उसने विक्रांत को आगे बताते हुए कहा इसका नाम सोमेश पांडे था उसकी उम्र तकरीबन सैतालीस साल है और वो नागपुर का रहने वाला है बहुत कम ही वो मुंबई आता है और हमने ये भी चेक किया कि उसका मेहता बहनों से कोई संबंध भी नहीं था वो पर्सनली उन दोनों बहनों को जानता भी नहीं था मेहता बहन विक्रांत फिर कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया अरे वो वो तो बहुत अमीर आदमी है उसका जूते का व्यापार है नाम सूरज मेहता है उसी की दोनों बेटियां हैं आकाश ने बताया बड़ी बहन का नाम सलोनी मेहता है और छोटी का नाम शगुन मेहता है बड़ी की उम्र उन्नीस साल है और छोटी की उम्र अट्ठारह साल विक्रांत ने अपना सिर हिलाया वो फिर से उन दोनों बहनों के बारे में सोचने लगा उनका ख्याल आते ही विक्रांत दुखी हो उठा पहले तो विक्रांत इन दोनों बहनों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब उन दोनों की अकस्मात मौत हो जाने के कारण विक्रांत बहुत दुखी था देखिए अब हमारे पास तीन पॉइंट हैं। आकाश ने आगे बोलते हुए कहा पहली बात तो मेहता बहनों को मारने वाला उन्हें पर्सनली नहीं जानता था दूसरी बात तीन महीने पहले ही सूरज मेहता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था वो अभी भी कोमा में है तीसरा अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद सूरज ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी की है उस लड़की का नाम मोहिनी है वो बहुत सुंदर है अब बताइए विक्रांत सर आप क्या सोच रहे हैं? आ, आ, आ, क्या? जब विक्रांत ने मोहिनी का नाम सुना तो विक्रांत अचानक से उठ खड़ा हो गया